हरी श्राधे राधे राधे वॉल्यूम बढ़े थोड़ा आवाज नहीं तो वॉल्यूम ऊंचा पड़ो श्राधे राधे राधे अरे ठीक है ठीक है हाँ थोड़ी तो कम है तो जोर से बोलना पड़ेगा बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजू की जय श्रीमद चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री मिताय गौर हरिमो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 श्री राम हरि गोविंद जय श्री राम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती नंदनो हृदय नंदनोंभ्यासो यस्कमगल वाग्म अमृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षक्षतष्णाक्षम जगद्धाम नमा तत् तो हम प्रेरणया प्रवर्तिहां बराकूपोप तमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीूपं श्री साग्र जात सह गणरघुनाथानीतम तम सजीव साध्व सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान सह गणलता श्री, श्री विशाखान्विता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तनौ कम विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म को वक्षो विलसति वक्षोज प्रणीकृते विलसतीनिग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिपरीतने कस्तूरी का मीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरी दिव्याज मतंग नारायण नमस्कृत्य नरम चईव नरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या नको तो जयंवीर वाछाकुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणांगुराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी रघुनाथ दासो श्री रघुनाथ दासजीवे कुत मंद मती दयांद्रा बोलभावन हरिलाल की जय नारायण नारायण गुरुदेव नारा। शरण परम श्री गौरलीला चीतन चरतामृत श्रीमद महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने के छठे वर्ष अकेले ही श्री बलभद्र आचार्य केवल वे उनके साथ में हैं, श्री वृंदावन पधारे वहा कृष्णदास सनोडिया इनके साथ में गौर हरी वो इनकी मथुरा में विश्राम तीर्थी के ऊपर भेंट हुई और ये श्रीमद महाप्रभु को पधरा करके ले गए अपने घर महाप्रभु ने इनके यहाँ पर भिक्षा ग्रहण की क्योंकि बड़े लोग भी ऐसा करते रहे हैं श्री महाप्रभु परम परमा आनंदित होकर के आप इनके साथ मथुरा के बीस जो तीर्थ हैं घाट और जितने भी श्री दीर्घ विष्णु प्रभृति मथुरा के जो देवता हैं, उनका दर्शन किया श्री भूतेश्वर प्रभु सभी देवताओं का महाविद्या सभी देवियों का मथुरा की परिक्रमा में चार देवता चार जो अः शिव चार देवी चर्चिका इत्यादि ये सब विराजमान हैं, तो उनका दर्शन किया और फिर इसके बाद में श्री महाप्रभु व्रज के बार है बंद उनका दर्शन करने के लिए उधारे एक तरह से वृक्ष चौरासी को उसकी जो यात्रा है वो श्री महाप्रभु ने उस समय की और जिस समय महाप्रभु कहीं बन विराशम आते हैं वहां खेलन बन आदि में दो सुख और सारिका महाप्रभु के हाथ के ऊपर आकर के बैठ जाए और हाथ के ऊपर बैठ करके श्रीमन महाप्रभु के सामने मिथ्या कलह कर रहे हैं शुक्र शाम सुंदर की महिमा का गायन कर रहा है सारिका किशोरी जी की महिमा का गायन कर रही है और महाप्रभु बड़े सुंदर हैं पर आनंदित और उस समय जब दोनों का कलह पूरा हुआ महाप्रभु इधर भी यहां करे उधर भी यहां कर जगह हाहा कर रहे और वो सुख सारे का उड़ करके पेड़ के ऊपर जाकर के बैठे इसी प्रकार सर्वत्र सर्वत्र श्रीमंद महाप्रभु ने प्रेम भ्रमिल बार बंद बारह बंद उनमें विचरण किया अब अठारहवें परिच्छेद में, में अष्टादश परिच्छेद उसके प्रारंभ में, में निरूपण कर रहे हैं उसमें निरूपण कर रहे हैं कि श्रीमंद महाप्रभु अंत में श्रीमद वृंदावन पधारे उस लीला का यहां वर्णन किया जाएगा वृंदावन स्थिर चरा स्वावलोकन ही आत्मनश्च तलोकात् गौरा पर तो भ्रमण वृंदावन में स्थिरचर जितने भी जंग हैं उनको महाप्रभु उनका अवलोकन कर रहे हैं और स्वावलोक नहीं अपनी दृष्टि से उनको आनंदित कर रहे हैं और आत्मानंद तदालोका और उनका दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु स्वयं ही आनंदित हो रहे हैं ऐसे गौरांग पर भ्रमण श्री गौरांग उन्होंने सभी ओर भ्रमण किया और अंत में श्री में आकर के महाप्रभु ने निवास किया जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय आद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ए मत महाप्रभु नाचित नाचित आरट ग्रामे आसी वायु हॉल आचंभित इस प्रकार से महाप्रभु नृत्य करते करते चले चले जा रहे हैं और महाप्रभु आरट गांव में पहुंचे आजकल जिसको राधा कुंड कहा जाता है अरिट गाम आजकल अरिठ कहते हैं तो आरिठ ग्राम जो है वहां पहुंचे आरिट ग्राम में पहुंच के एक, एक आठ वहां पहुंचे बोले गांव कौन सा है बोले आरिट ग्राम है वहां पर लोग पूछ रहे हैं कि यहां पर राधा कुंड कहां है वहां के लोग आपको जाने नहीं कि राधा कुंड कहाँ है कहो नहीं कहे ब्राह्मण ना जाने कोई कहे नहीं और इनके साथ में जो सोनोरिया ब्राह्मण इनको यात्रा करा रहे थे वे भी नहीं जानते हैं कि राधा कुंड कहा है क्योंकि राधा के ऊपर एक तरह से कब्जा हो गया था वहां पर किसी ने अपनी खेती करना शुरू कर दिया और वहां चावल की खेती हो रही थी तो कोई जाने नहीं र्थ लुप्त जान प्रभु सर्वज्ञ भगवान श्री महाप्रभु तो सर्वज्ञ भगवान है तीर्थ को लुप्त जान करके दुई धान्य क्षेत्र अल्प तो जले कैल स्नान श्रीमद महाप्रभु ने वहां पर दो धान के चावल के खेत देखे धान के खेत देखे और जान गए कि यही श्याम कुंड शराढ़ा कुंड है बोले शराढ़ा श्याम की जय महाप्रभु ने उस स्थान को चिन्हित किया कि ये श्याम कुंडा कुंड पर उन कुंडों में भी ज्यादा जल नहीं था परंतु अल्प जल में ही श्रीमत महाप्रभु ने स्नान किया है देख ही सब ग्राम ग्राम्य लोग मन सब लोगों को अत्यंत अत्यंत विस्मय की प्राप्ति हुई श्री प्रेम में श्री प्रभु राधा कुंड जो है उनका स्तर कर रहे हैं कि जैसे श्री राधिका कृष्ण की सभी प्रेसियों में सर्वश्रेष्ठ हैं उसी प्रकार श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण के अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं तय राधा कुंड प्रिय प्रिया सरसी ये प्रियालाल की श्याम कुंड और श्री राधा कुंड श्री कुंड दोनों की दोनों श्री कृष्ण के भी अत्यंत अत्यंत प्रेसी प्यारे होकर के विराजमान है और उस समय श्रीमद महाप्रभु ने श्री पद्म पुराण के बचन उनको गायन किया अरिष्टास बध की जो जगह थी उसका नाम अरिट हो गया है वो अरिष्ट तो अरिट हो गया और उसका गांव का नाम अरिट पड़ गया ण में कहा गया है कि यथा राधा प्रिया विष्णु हो तथा कुंडम प्रियम तथा भाषा की एक सामान्य प्रवृत्ति है भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स ये कहता है कि भाषा सदा बहता हुआ नीर है जल है व्याकरण भाषा को रोकने का प्रयास करता है परंतु तो कभी भी व्याकरण भाषा को बाध नहीं सकता है। व्याकरण भाषा को नियमित करने का प्रयास करता है परंतु व्याकरण के नियमों को तोड़ करके भाषा हमेशा आगे निकल जाती है इसलिए भाषा एक निरंतर निरंतर प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया प्रक्रिया में भाषा निरंतर विकसित होती रहती है व्याकरण कहता है कि ये अपभ्रंश है ये भाषा बिगड़ गई परंतु एक भाषा विज्ञानी कहेगा भाषा बिगड़ी नहीं है भाषा का विकास हुआ है, तो दोनों की में भी दृष्टियों में भी अंतर है भाषा का विकास होता है भाषा बिगड़ती नहीं है व्याकरण कहता है कि वो बिगड़ गई ये अपभ्रंश है परंतु अपभ्रंश नहीं है भाषा का वो विकास है इसलिए चार कोष पे बदले अप... बानी, आ, पानी और आठ कोस पर वानी पुरानी कहावत है लोग कहावत है कि चार कोस के बाद में पानी की प्रकृति बदल जाती है और आठ कोस के बाद में भाषा बदल जाती है, भाषा का स्वरूप बदल जाता है और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते हुए प्राप्त होने लगते हैं थोड़ी सी थोड़ी सी दूरी पर अभियमना जी के पल्ली पार जाओ रियल हाँ वो तो बोलेंगे रियल रेल नहीं बोलेंगे रियल तो थोड़ा सा अंतर चारण जो है वो चारण में अंतर आ जाएगा बहुत सारी जो बोलियां हैं वो बोलियां कई जगह परिवर्तित हो जाती हैं और इसके कारण बहुत अंतर पड़ जाता है उच्चारण में बहुत अंतर पड़ जाता है अब जैसे बंगला में सूर्य सूर्य जो, जो का प्रयोग सूर्य का प्रयोग नहीं करते हैं बंगला में सूर्य सू तो प्रयोग जैसे करते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय जो भाषा है उस स्थानीय भाषा के कारण कहीं ना कहीं उच्चारण जो है उस उच्चारण में कहीं ना कहीं अंतर आता हुआ चला जाता है तो अरिष्ट का अरिट हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है वह ऐसे ही ये बदलते हैं भाषा आगे बढ़ जाती है और व्याकरण पीछे रह जाता है पुराना उच्चारण पीछे रह जाता है में कहा गया कि यथा राधा हो तथा जैसे राधिका श्याम सुंदर की प्यारी हैं ऐसे ही श्री राधा कुंड भी श्याम सुंदर के अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं सर्व गोपी सुवई का विष्णु अत्यंत बल्लभा सारी गोपियों के बीच में श्री राधिका ही विष्णु की अत्यंत अत्यंत बल्हवा प्यारी होकर के विराजमान है और जैसे श्री राधिका प्रेम दान करती हैं ऐसे श्री राधाकुंड साक्षात राधिका के स्वरूप में है और उनको प्रणाम करने पर श्री राधाकुंड भी प्रेम दान करते हैं इस कुंड में नित्य ही श्री श्याम सुंदर प्रियाजू के संग में लीला करते हुए विराजमान होते हैं और यहां तीर पर भी योगपीठ में आप रास बिलास हिडोरा होली झूला जितनी भी वर्षोर की लीलाएं हैं सभी ऋतुओं की उन लीलाओं को श्री आरा के उन विभिन्न स्थलों पर नृत्य करते हैं ये लीलाएं कहीं कही नैमित्तिक लीलाएं भी हैं परंतु नैमित्य के साथ साथ ही नित्य लीला होकर के भी विराजमान है नित्य होली है नित्य हिडोरा है नित्य फूल फूलविन्नी है नित्य जल के लिए है सभी लीलाएं नित्य होकर के ही विराजमान इस श्री राधा में जो एक बार भी स्नान करे तारे राधा संप्रेम कृष्ण करे दान उसे श्री कृष्ण राधिका प्रेम प्रदान करते हैं कृष्ण उसे भी अपने परिकर में राधिका के परिक्र में मानते हुए उसके प्रति भी स्नेह प्रदान करते हैं तारे राधा संप्रेम करे कृष्ण करे दान श्री राधिका के परिक्र में स्थित होकर के वह कृष्ण से प्रेम करने लगता है कुंड की माधुरी उसी प्रकार है जैसे श्री राधिका की माधुरी है कुंड की मेहमा उसका कहा कितना वर्णन किया जाए श्री गोविंद में कहा गया है कि श्री राधे हरे तदीय सरसी प्रेष्ठा भुदयी स्वई गोई श्री तदीय सरसी श्री राधिका का सरसी माने सरोवर राधा कुंड श्री राधिका की तरह से ही हरे प्रेष्ठा ही स्वयगुण हरि को परम परम प्यारा है प्रेष्ठ माने सबसे ज्यादा प्यारा है अद्भुत ही स्वयं क्योंकि श्री राधाकुंड में भी अपने ही गुण विराजमान हैं निज गुण विराजमान है यश्याम श्रीयुक्त माधवेंद्र रनिशम प्रीतिया तया क्रीडति राधाकुंड में ही श्रीयुत माधवेंद्र श्रीयुत श्री कृष्ण पूर्ण चंद्रूप श्री कृष्ण माधव इंदु माधव कहते हैं वैशाख का महीना उसका चंद्रमा बड़ा प्यारा होता है वैशाखी पूर्णिमा वो बड़ी मधुर होती है तो वैशाखी माधवेंद्र माधवेंद्र की तरह से माने पूर्ण बैशाखे चन्द्रमा के समान प्रीतया क्रीडती श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ में क्रीड़ा करते हैं यस्याम स्नानकृत जो एक बार भी श्री राधा कुंड में स्नान करता है वो प्रेमा अस्व राधिकेव लभते वह श्री राधिका की तरह ही प्रेम प्रदान प्राप्त प्रेम लाभ करता है इसमें स्नान करने से प्रेम की लाभ हो जाता लाभ हो जाता है तो प्रेमा माने प्रेम अस्मिन बतिन माने राधा कुंड में स्नान करने पर राधिक वे श्री राधिका का जैसे कृष्ण के प्रेम है उनके परिकर के प्रेम की प्राप्ति श्री राधा में स्नान करने से प्राप्त हो जाती है तस्या वही तथा मधुरमा के नास्त वर्ण्य माने पृथ्वी पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तस्या माने इस राधा श्री राधिका की और राधा कुंड की महिमा और मधुरमा का वर्णन कर सके तो महिमा और मधुरमा वर्णय हां महिमा और मधुरमा किसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर वर्णनीय है संस्कृत में इमिच प्रत्यंत जो पद होते हैं वे होते हैं महिमा शब्द पुल है हम समझते हैं हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं श्रीलिंग में ऐसे ही मधुरमा शब्द ये इम्निच प्रतीय है और यह भी पुणलिंग है इसलिए वर्णे हा पुणलिंग का प्रयोग किया गया है उसके उसमें तो श्री वृंदावन की महिमा राधा कुंड की महिमा और मधुरमा उसका कौन वर्णन कर सकता है पृथ्वी के ऊपर मत स्तुति कर प्रेमाविष्ट इस प्रकार श्रीमंद महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हो गए नृत्य कर रहे हैं और श्री राधा कुंड की नीचे से रज लेकर के श्रीमंद महाप्रभु ने तलक धारण किया बोलो श्री राधा कुंड की जय रज रानी की जय श्री किशोरी जी की रज रानी उसे तलक धारण करते हुए श्री विराजमान हो रहे हैं महाप्रभु और भट्टाचार्य से कहा एक काम कर थोड़ी सी रज ले ले तल करने के के लिए आवश्यकता पड़ेगी सो भट्टाचार्य से कहकर के संघ में जो आए थे बलभद्र -बंद था भट्टाचार्य उनसे थोड़ी सी मिट्टी रज वो समय ले ली है और बांध करके भी रखनी है रज श्री महाप्रभु उसके बाद में सुमन सरोवर कुसुम सरोवर वहां पर हारे जहां पर श्री मध्यान्ह लीला के प्रारंभ में श्री प्रिया जी का लाल जी के साथ में नित्य प्रति विवाद होता है किशोरी जी कहती हैं वृंदावन की स्वामी मैं हूं श्याम सुंदर कहते हैं वृंदावन हमारा राज्य है और जहां फूल चयन करती हैं श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर उस समय टोकते हैं कि कौन है हमारे वृंदावन में कौन पुष्पों को चोरा रहा है और ऐसा कहकर के जहां विवाद करते हैं और वैशी चोरी आदि जो लीलाएं हैं वो कुसुम सरोवर के ऊपर ही होती पुछ पुछ पुछ हैं में छीना झपटी में श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के हाथ से वैशी कहीं खिसकती है और श्री रानी बीच में ही लपक करके अपने पीछे खड़ी हुई श्री ललता जी को दे देती हैं और ललताजी उस बंशी को श्री रूप मंजूरी जी को दे देती हैं और ऐसे श्री राधिका बंशी चोरा देती तो वो सब लीला महाप्रभु ध्यान कर रहे ये परम मधुर श्री महाप्रभु की जो लीला है वो महाप्रभु की लीला ये चेतन लीला अत्यंत अत्यंत अद्भुत होकर के ये विराजमान श्रीमद महाप्रभु ने गोवर्धन को देखा दर्शन किए गोवर्धन को दंडन का प्रणाम कर रहे हैं वहां आलिंगन करते हुए श्री गोवर्धन शिला उनका आलिंगन करते हुए भी उन्मत्त हो रहे हैं फिर श्रीमंद महाप्रभु हरदेव मंदिर दर्शन करने के लिए गए श्री केशवदेव हरिदेव और बलदेव और गोविंद देव गोविंद तो ये चार देव प्रधान होकर के फिर तो हरदेव जो है वो हरदेव का दर्शन किया तो हरदेव देखता हाँ णाम प्रणाम कर रहे उस समय हरदेव नारायण श्री मथुरा के पश्चिम में विराजमान हैं उनके आगे भी नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु अब गोवर्धन के ऊपर मैं कभी चढ़ूंगा नहीं ये महाप्रभु का नियम है परंतु हाय गोपाल देव का दर्शन कैसे हो श्री सिंह जी का कृष्ण का गोपाल कृष्ण उन गोपाल कृष्ण का दर्शन कैसे हो यह मन में अभिलाषा है कि गोपाल राय दर्शन के मन पाए कैसे गोपाल राय का दर्शन मैं प्राप्त करूं करूत मन करी प्रभु मौन कर रहिला मन में तो आया पंथ कुछ कह नहीं रहे हैं ये महाप्रभु की इच्छा जान करके श्री गोपाल कृष्ण ने श्रीजी ने कोई अद्भुत इच्छा भंगे मा प्रकट की एक लीला प्रकट की ग्रंथकार का अपना कविराज गोस्वामी जी का ये अपना श्लोक है कि अनाक्ष शैलम स्वस्मी भक्ताभिमान ने अबरू ये गृह कृष्णो गौराय स्वम अदर्शय श्री महाप्रभु अनाक्ष शैलम गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ना नहीं चाह रहे हैं माने चढ़ना नहीं चाह रहे हैं शैल के ऊपर स्वस्मय भक्ताभिमान नहीं श्रीमद महाप्रभु भक्त अभिमान धारण करके विराजमान है और भक्त अभिमान होने के कारण शीघ्र राज्य के ऊपर मैं चढ़ूंगा नहीं ये तो परम उपास्य है ऐसा विचार करके जब चिंता कर रहे हैं इच्छा कर रहे हैं नहीं रहे हैं, उस समय अवरू ग्रे गौराय स्वम स्व श्री कृष्ण उस समय अवरू हो श्री गोपाल कृष्ण श्री सिन्ना जी जीपुरा के अपने ऊंचे मंदिर से उतर करके नीचे आए और नीचे आकर के कृष्ण गौराय स्वम अदर्शय श्री कृष्ण ने श्री गौर को अपने दर्शन दिए ठाकुर जी नीचे उतर के आए और नीचे उतर करके दर्शन देते हैं ये शिनाथ जी की लीला कई जगह ऐसी है कि वहां पर उतर करके दर्शन कर दे रहे हैं श्री बल्लवाचार्य जी के एक वार्ता में प्रसंग है कि श्री बल्लवाचार्य जी जिस समय प्रथम पृथ्वी परिक्रमा पृथ्वी परिक्रमा का तात्पर्य है कि भारतवर्ष वर्ष के तीर्थों की परिक्रमा उन्होंने तीन परिक्रमाएं की बल्लाचार्य जी ने तो प्रथम परिक्रमा में जिस समय आए उस समय श्री बल्लभा जी आप कहीं रुके हुए हैं किसी वैष्णव के घर पर और एक वैष्णव ब्रिजवासी वो नृत्य प्रति श्री श्रीनाथ जी को जहां पर ठाकुर जी ऊपर विराजमान है अभी तो दबे हुए हैं प्रकट हो गए हैं परंतु तो वहां पर दूध लेकर के नृत्य प्रति जाए और उनको दूध दे और आज आए, आए नहीं है उस समय शिना ऊपर से आवाज दे रहे हैं कि अरे मैं भू बैठा हूं और मेरी ताई अभी तक तो दूध लेके नहीं आई और बल्हचार्य जी आए हुए थे तो वे कह रही हैं कि मेरे घर में मेहमान आए भैया कोई मेहमान आए तो क्या मैं बैठू भू बैठूंगा जल्दी से मेरी ताई दूध लेके आ श्री बल्भा ने कौन ये आवाज दे रहा है तो कह रही है कि ठाकुर जी आवाज दे रहे और उस समय श्री बल्भाचार्य जी चढ़कर के पर्वत के ऊपर जिस समय गए श्री गोवर्धन के ऊपर उस समय श्रीनाथ जी कन्दरा से निकल के आए और वहां पर प्रथम मिलन हुआ ये वर्णन किया गया माने श्रीनाथ जी के साथ में श्री आ, श्रीनाथ जी और श्री बल्माचार्य दोनों का आलिंगन हुआ है और प्रथम मिलन वहां पर शिनाथ जी के साथ में मिलन तो ऐसी अद्भुत शिनाथ जी के ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं कि जहां स्वयं उतर करके आए तो यहां पर भी श्रीमंद महाप्रभु के लिए श्री श्रीनाथ जी स्वयं श्री गोपाल कृष्ण भी उतर करके आए नाम ाम में गोपालेर स्थिति आने और नाम करके जो गांव है अन्नकूट आजकल जिसको आने और कहते हैं आने और, और ले आओ और ले आओ भोजन की सामग्री जल्दी से इसीलिए उसका नाम पड़ गया आने और तो आने और, और ले आओ और ले आओ बचा करके मतलब खोस हमे पास में ले आओ भोग लगाओ मुझे ऐसे जहां एक एक से मांग मांग करके ठाकुर आनंदपूर्वक भोजन कर रहे तो अन्नपूट नामक जो गांव है वहां पर श्री गोपाल देव उनका वहां पर आकर के हल्ला मचाया एक आदमी ने ठाकुर जी ने एक लीला की श्री गोपाल ने कि एक अब्बा फैला दी रूमर फैला दी अब्बा फैला दी कि तुम ग्राम मारी तुर्क धारी साजिल तुम्हारे ग्राम को नष्ट करने के लिए तुर्कों ने माने मुसलमानों ने औरंगजेब आदि ने उस समय औरंगजेब प्रशासन लगभग शुरू होने वाला था तो उन्होंने आक्रमण करने के लिए अभी धारी साजिल सेना तैयार कर ली है और कल यहां पर मुगलों की सेना आ जाएगी और वो कहीं परेशान करेगी तुमको नष्ट कर देगी इसलिए आज ही रात्र पलाह ग्राम में न रह एक जन आज रात को ही भाग जाओ गांव में एक भी व्यक्ति मत रहना ना ठाकुर लैया भाग आसिबे काल यवन ठाकुर लेकर के भागो काल यवन आ रहा है यवनों का आक्रमण होने वाला है सारे गांव के लोग जो थे वे सब के साथ व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के सबसे पहले सबने श्री गोपाल उनको उठाया और गोपाल को उठाकर के गांठोली गांव में आ गए गांठोली ग्रामे थांठोली गांव में आ गए गोवर्धन के पास में ही है आंदोलन के पास में गांठोली गांठोली में श्री शिवराजी विराजमान श्री गोपाल कृष्ण विराजमान हुए फिर दोबारा आक्रमण हुआ ये दो तीन दिन के लिए वहां पर गाठोली में रहे वहां पर उनको दर्शन मिले वहां पर उनको दर्शन देने के लिए नीचे उतरे फिर जब औरंगजेब के आक्रमण हुए उस समय फिर श्री श्रीनाथ जी आए और मथुरा में जो अः तुलसी चबूतरा उस तुलसी चबूतरा की बैठक में श्री श्रीनाथ जी विराजमान रहे तो श्रीनाथ जी कई कई जगह विराजमान रहे गांठोली में उनकी बैठक है और विशेष रूप से में जी में जी की बैठक ये वहां विराजमान है हमारे तो नाना जी का बिल्कुल बगल में हमारी <laughs> माँ वही की बेटी थी तो बिल्कुल शिनाजी की बैठक के पास में तुलसी चौतरा तो वहां तो गोपाल लिया गा, गाठोली ग्राम में थोड़ी गोपाल को लेकर के सब गांव में आए और विप्र के ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में शिनाजी को श्री गोपाल को छपा करके रखा गया गांव उजड़ गया और गांव उजड़ गया तो सेना आगे बढ़ गई कि यहां पर कुछ कुछ भी नहीं है सेना आगे बढ़ गई है इस प्रकार मिले के भाई से श्री गोपाल अनेक अनेक बार भागते हैं और कहीं कुंज में रहते हैं कभी किसी गांव में जाकर के छिप करके रहते हैं और उस समय हिंदू लोगों ने बड़ा त्याग किया और ठाकुर जी को बड़े प्रयास के साथ में रखने का प्रयास किया वृन्दावन के उनको जिस समय आक्रमण हुए उस समय यद्यप गोविंद जी की श्री राधा की सेवा उतनी प्रसिद्ध नहीं हुई थी परंतु तो डर तो लग रहा था इसलिए राधा मोहन को कहीं कुआ के भीतर तो छुपा दिया और पुजारी आते और में भोग लटका करके भोग लगा करके और चले जाते ये ये लीला भी हुई फिर ठाकुर बाद में जब वो से सेना निकल गई अः आक्रमण निकल गए उस समय ठाकुर जी आ, फिर वापस विराजमान हुए पिछली आजकल जहां पर रसोई है वहां पर विराजमान हुए फिर लखनऊ के जो नवाब थे शाहकुंदन लाल उनने विशेष रूप से राधम लाल के लिए वो टेढ़े खम्बे वाला मंदिर बनवाया कि ठाकुर जी यहां पर आकर के विराजमान होंगे परंतु तो ठाकुर जी बोले मैं तो नीचाऊ यहां से बोले भाई बहुत बढ़िया मंदिर है यहाँ पर बिल्कुल भीतर जाकर के कोने में आप विराजमान हो बोले नहीं नहीं जाएंगे ठाकुर जी के आदेश हो गया कि नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे तो कौन ठाकुर के आदेश को कौन पाले तो वहां पर उनके घर के जो अपने ठाकुर जी है, है।, के के है उनका नाम भी राधामलाल है आज के शाहजी के मंदिर में जो शिव स्वरूप विराजमान है उनका नाम भी राधामलाल ही है वो राधाम लाल का मंदिर ही कहलाता है परंतु मुख्य रूप से श्री राधमलाल को पधराने के लिए वो मंदिर बनाया गया था नहीं गई मैं तो इस स्थान को छोड़ के नहीं मुझे तो ये UH, बढ़िया घर लग रहा है बोले महाराज यहाँ पर बहुत छोटा सा आंगन है और दर्शन करने में कीर्तन में सब में असुविधा होती है इतने से छोटे से आंगन घर जैसा एक छोटा सा पीछे रसोई है आजकल जहाँ पर रसोई है वहां पर ठाकुर जी रहते आपको कहीं नहीं जाना है बस यहां से एक कमरे से दूसरे कमरे में आना है और कोई दूसरा नहीं है फिर गोपीनाथ जी की जमीन थी ये पूरी राधारमण घेरा ये गोपीनाथ जी की जमीन थी तो गोपीनाथ जी की, तो की जमीन से कुछ भाग लिया वहां से वो घेरे की पूरी जमीन जो है वो जमीन को ले और नया जो मंदिर है आजकल जो मंदिर का मंदिर है वो राधम लाल का मंदिर उसकी रचना की गई और भीतर ही भीतर भीतर से जो है वो रस्ता, मंदिर तक आने के वहा बनवा लिया गया यहाँ से अब तो पथारा फिर ठाकुर जी यहाँ पे बेराइजे छोटा सा आंगन परंतु तो, फिर बाहर जो बारह था पूरा उसमें विशेष रूप से फिर जितने भी गोस्वामी परिवार हैं उन परिवारों को वहां पर उसी बारे में राधारमण घेरा में उनको बसाया गया तो वे लोग भी वहां पर विराजमान हुए और इस तरह से विराजमान तो ठाकुर जी की अद्भुत अद्भुत लीला है ये तो श्री महाप्रभु उस समय ये देख रहे हैं कि मलच्छ के भाई से ए छे भाई गोपाल भागे बारे बारे मंदिर छाणी कुंजे रहे किवा वह ग्रामे श्री भोपाल उस समय मृक्षों के भाई से बार बार अपने मंदिर से उतर करके भाग करके आते हैं कहीं किसी झाड़ी में रहते हैं छिप करके कुंज में कभी किसी अन्य गांव में जाकर के रहते हैं तो गांठोली में इस समय श्री प्रभु रहे और श्री गोवर्धन का दर्शन करके महाप्रभु नाच रहे हैं गोवर्धन की वंदना कर रहे हैं हरदास हंत ये दुख में वचन है आय हाँ, हमारे ऐसे सौभाग्य नहीं है जैसे सौभाग्य श्री गिरराज के ये महाभाव का एक लक्षण वर्णन किया कि परम भाग्यवानी भाग्यवती होने पर भी अपने भाग्य की उपेक्षा और किसी में किंचित कृष्ण संपर्क है उसके भाग्य की प्रशंसा यह महावाप का ही एक लक्षण है और उसी में कह रहे हैं हंत अहो हाय में ऐसा भाग्य नहीं है हमारा दुर्भाग्य श्री गोवर्धन उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए आई एम अग्रिम अवलाह अरि अवलाओ इन गोवर्धन के भाग्य का दर्शन करो अवला कहकर के, के अपने आप प्रकट हो रहा है कि हम हैं अवला गोवर्धन है सबल यह अपने आप तुलना हम तो अवला इस शब्द के द्वारा अपनी व्याकुलता अपने आप प्रकट हो रही है कि हम अवला हैं श्री गोवर्धन ही प्रेम में सबसे ज्यादा सबल है हरदास वर्य श्री गोवर्धन हरदास वर्य होकर के विराजमान है यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद जो श्री रामकृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके कैसे आनंदित हो रहे हैं बलदाव जी का नाम ले लिया केवल इसलिए कि के अपने भाव को छुपाना है अन्यथा बलदाव जी से इनका कोई संबंध नहीं है परंतु तो रामकृष्ण केवल अपने भाव का गोपन करने के लिए श्री बलराम का नाम लिया जा रहा है चरण कहने का तात्पर्य आदरण में चरण शब्द का प्रयोग है कि श्री कृष्ण परम आदरणीय कृष्ण परम आदरणीय श्री बलराम उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रमोद हो रहे हैं केवल चरण का ही स्पर्श नहीं बल्कि सर्वांग का स्पर्श प्राप्त करके श्री गोवर्धन अत्यंत अत्यंत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं परंतु चरण शब्द केवल आदर के लिए है जैसे कह दिया जाए रूप गोस्वामी पाद बल्लभाचार्य चरण माघ मारवेंद पुरी चरण तो चरण शब्द आदर का वाचक होकर के विराजमान है तो रामकृष्ण चरण माने आदरणीय श्री बलदेव और श्री कृष्ण इनके स्पर्श को प्राप्त करके जिनको परम प्रमोद की प्राप्ति हो रही है मानम तनोति साव गो आज श्री गोवर्धन केवल कृष्ण का ही मान नहीं कर रहे हैं सह गो और गणयो गायों का भी स्वागत कर रहे हैं और उनके गणों का भी स्वागत कर रहे हैं माने सखाओं का भी श्री गोवर्धन स्वागत कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं तयो माने रामकृष्ण दोनों को अपूर्व आदर प्रदान कर रहे हैं कैसे आदर प्रदान कर रहे हैं बोले पानी सुयवश कंदर कंद मूलई पानी माने अर्घ पाद्य आचमनी स्नानी चार प्रकार से पानी प्रदान कर रहे हैं कर रही है। जल प्रदान कर रहे हैं जहां पैरों को धोने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है पाद्य हाथ धोने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है अर्घ कु करने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है आचमनी और स्नान करने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है स्नानी अर्घ तो पांध्य आचमन स्नान तो पानी इनको प्रदान कर रहे हैं फिर सुयवस ये प्रतीक है कि सुंदर घास यवस मानी सुंदर घास गायों के लिए भी घास और कुश इत्यादि तुलसी मंजरी इत्यादि इनसे युक्त होकर के जो जल है उनको प्रदान कर रहे हैं और कंदर कंद मूलई कंदर रूपी आसन कंदरा रूपी आसन प्रदान कर रहे हैं और कंद मूल रूपी फल प्रदान कर रहे हैं और वही शोरशोक चार्य पूजन उस श्री गोविंद लीलामृत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया ये प्रतीक है आधार है और इसका ही विस्तार श्री गोविंद लीलामृत वर्णन किया प्रश्न जिस समय पधार है उस समय ए हो ए हो ती जय ऐसा कहकर केवा के केवा ऐसा के के कह करके जो तोता मैना ये मयूर ये सब के सब बोल रहे हैं मानो स्वागत कर रहे हैं कि प्रभु आपका स्वागत है स्वागत एहो एहो कह करके फिर श्री गोवर्धन की रत्न जटित जो शिला उसके ऊपर राम कृष्ण सब सखाग विराजमान होते हैं वो ही मानो आसन प्रदान कर रहे हैं तो सबसे पहले आवाहन आवाहन के बाद में फिर आसन फिर आसन के बाद में अर्घ पाद्य आचमनी झरना जो बहकर के आ रहे हैं उनमें ही तुलसी मंजरी तुलसी का पराग आ रहा है उनसे युक्त जल से श्री कृष्ण को जहां पाद्य अर्घ आचमनी और स्नानी प्रदान किए जा रहे हैं श्री गोरधन की कंदरा में ही पास में ही विराजमान श्री गोविंद कुंड, उनमें श्री कृष्ण स्नान करें बलदाव जी स्नान कर करें श्री बलभद्र कुंड में बलदाव जी स्नान करें श्री, श्री मानसी गंगा में स्नान करते हुए विराजमान हो तो स्नानी फिर स्नानी के बाद में जहां श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहां पर गाय जब दौड़े तो उनके चरणों से उड़ी हुई जो अग्नि की विस्फुलिंग वो उड़ करके कहीं अगर की झाड़ी के ऊपर गिर वहां से ही धूप पैदा हो जाए वो ही मानो धूप प्रदान की जा रही है सहारण वृंदावन के श्री गोवर्धन के पुष्पों के द्वारा पुष्प समर्पित कर रहे हैं अलंकार सुंदर श्री गोवर्धन के वृक्षों की मेखला वही अलंकार के रूप में उसे कृष्ण को सजा रहे हैं बेलों के द्वारा सजा रहे हैं वही वस्त्र हो गए अलंकार हो गए श्री गेरू गोवर्धन की गेरू की शिला और काजली सिलशिला काजली शिला उनसे लेकर के कहीं श्याम सुंदर का चित्राम करते हुए विराजमान है काजली शिखा से काजल लेकर के घेरू की जो शिला है उनसे घेरु लेकर के जहां सुंदर कभी रज उस रज के द्वारा अलंकरण करते हुए चंदन इत्यादि के द्वारा अलंकरण करते हुए सखागण विराजमान हो गए हैं तो गंध हो गए तुलसी के जो कण हैं, पराग वो ही अक्षत हो गए तो अर्घ पाद्य आचमनी गंध अक्षत पुष्प माला उनके बाद में धूप और दीप तो गायों के चरणों से उड़ी हुई जो अग्नि की छोटी छोटी सी कहीं विस्फुल हैं, वही कहीं धूप को प्रदान कर रहे हैं वृक्षों से छन के जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, वही मानव दीपक हो रहा है और सखारण फलों को तोड़ तोड़ करके लाएं, श्री कृष्ण को भोजन कराए वो ही नैवेद्य हो गया नैवेद्य के बाद में सखाग झारी जो झरना है उन झरना के जल से ही कृष्ण को राम कृष्ण दोनों को आचमन कराएं फिर एला लवंग इलायची लौंग यही मुखशुद्ध के रूप में प्रदान करें फिर इसके बाद में वृक्षोक से हिलती हुई जो झिलमिल करती हुई सूर्य की किरणें हैं उनके द्वारा चंद्रमा की <coughs> सूर्य चंद्र इनकी किरणों के द्वारा श्याम सुंदर की बल्लाऊ की आरती की जा रही है निराजन किया जा रहा है वृक्ष जिसके नीचे बैठे हैं उसमें से ही पुष्प की वृष्टि हो रही है वो पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है मयूर नृत्य करके फिर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं स्तुति गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो खी हरिदासवर्य श्री गोवर्धन चार के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं ये हरदास हरिदासवर्य हो करके विराजमान हुए हरदास शब्द का श्रीमद् भागवत में तीन व्यक्तियों के लिए उपयोग हुआ उद्धव के लिए हरदास हरिदासवर शब्द आया एक हरदास शब्द आया युधिष्ठिर महाराज के लिए राजी यज्ञ में तो उन दोनों के लिए तो हरिदास शब्द का प्रयोग है और श्री गोवर्धन के लिए हरिदास वर्य शब्द का प्रयोग तो ये श्री गोवर्धन हरिदास वर्य हो करके विराजमान है हरिदास के साथ में ब्रिजवासियों की अत्यंत अत्यंत मित्रता गोपियों की परम मित्रता है और कृष्ण सेवा सेवा में इनका उपयोग कर रहे हैं तो पानीय सुयवस सु कंदर कंद मूल इन सब के द्वारा षोड़ोशोपचार से श्री पूजन करते हुए विराजमान है जो शुद्ध हो गए हैं या सिद्ध लीला में जो प्रवेश कर गए हैं उनके लिए तो श्री गोवर्धन हरिदास वर्य है परंतु तो हम जो साधक अवस्था में हैं ऐसे लोगों के लिए श्री गोवर्धन हरिदासवर्ण नहीं है साक्षात श्री लिंगित कृष्ण है हम जब श्री गिरधारी का पूजन करते हैं तो हमारे लिए श्री गिरधारी साक्षात राधिका आलिंगित कृष्ण है परंतु जो लोग श्री गिरिराज जो शुद्ध स्वरूप में पहुंच गए जिनकी साधना सिद्ध हो गई है और लीला प्रवेश हो गया है उनके लिए श्री गिरिराज हरिदास वे हैं और उन वाले मित्रता धारण करते हुए श्री बेबी कृष्ण का पूजन करते हैं और श्री गोवर्धन भी उनके साथ में उनकी सेवा में सहायक होकर के विराजमान होते हैं भक्तों भगवान इन दोनों में अभेद है इसलिए श्री कृष्ण अपने वैभव रूप अपनी मूर्ति के रूप में प्रतिमा के रूप में जो श्री गोवर्धन विराजमान है उनको साक्षात देवता समझ करके ही स्वयं प्रणाम करते हैं अपने वैभव को कौन प्रणाम करेगा कोई अपने मूर्ति को स्वयं तो प्रणाम करेगा नहीं पर श्री कृष्ण क्योंकि नंद भाव को प्रणाम कराना है इसलिए स्वयं श्री गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं गोवर्धन का पूजा कर रहे हैं जैसे किसी बालक को प्रणाम करना है तो कहते हैं ना देख बाबा बेटा दादी आई दादी आई जय करो जय करो दादी जय जय जै। तो जैसे खुद जय जै जय करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है खुद प्रणाम करेंगे तो बालक भी देखा देखी प्रणाम करने लगता है नमस्कार करने लगता है ऐसे ही ब्रजवासियों को श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण अपने दास होने पर भी और अपनी प्रतिमा होने पर भी गोरघन के दो हरदास भर होकर के दास हैं सेवा करने वाले हैं और श्री कृष्ण की मूर्ति होकर के प्रतिमा होकर के विराजमान है परंतु तो अपनी प्रतिमा को अपने वैभव को कृष्ण स्वयं प्रणाम करते हैं और उनकी देखा देखी सब ब्रजवासी भी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो हमता है मध्यमवला हरिदास वर्य श्री गोवर्धन हरिदास वर्य होकर के विराजमान है श्री गोविंद कुंड इत्यादि हैं महाप्रभु ने स्नान किया हा शुनिल गोपाल गेल गांव वहां सुना कि गोपाल गांठली गांव में चले गए हैं उस तो समय श्री महाप्रभु आप गोपाल का दर्शन करने के लिए गांठली गांव में गए और प्रेमावेश में श्री गोपाल का दर्शन किया श्रीनाथ जी का गोपाल जी गोपाल का दर्शन किया गोपाल कृष्ण का और वहां प्रेम में नाच रहे हैं गोपाल के सौंदर्य को देख करके ये श्लोक पढ़ रहे हैं डॉक्टर साम्र सिंधु की दक्षिण लहड़ी में इस श्लोक को दिया गया कि बामस ताम रसाक्षस्य भूगंड क्रीड़ा कंदुकताम ये नो नीतो गोवर्धनो गिरी तामरस कहते हैं कमल जिनका बाम माने बाया हाथ ताम रसाक्षस्य श्री कृष्ण कहते हैं पाम रसमा कमल के समान नैन वाले कमल नैन श्री कृष्ण उनका का भुजदंडरक्षण करें हमारी रक्षा करें क्रीडा कन्दुकताम ये नीतों गोवर्धनोगी रही जिन्होंने कृपा करके गोवर्धन पर्वत को क्रीड़ा की गेंद बना करके अपने हाथ के ऊपर उछाल लिया नाच ना रहे ऐसा गोवर्धन गिरी जिनके पास में विराजमान है इस प्रकार तीन दिन गोपाल का दर्शन करने के बाद में फिर श्री श्रीनाथ जी श्री गोपाल वापिस जब यमुनों का उपद्र समाप्त हो गया तो वापिस मंदिर में पधारे इस प्रकार श्री गोपाल परम करुणा वाले स्वभाव होकर के विराजमान शिनाजी प्रकट हुए प्रकट होने के बाद में आनयोर में ही शिनाजी की जो बैठक है उसमें शिनाजी रहे उसके बाद में फिर तीन बार मंदिर के नक्शे बनाए गए परंतु श्रीनाथ जी ने नक्शा पास नहीं किया फिर तीसरी बार जब नक्शा बनाया गया तब केवल छप्पर वाला जो नक्शा है उसको ही लिया गया अन्य सर्वत्र सर्वत्र पहले जो शिनाजी के मंदिर के नक्शे बने मंदिर की जो डिजाइन बनी वो डिजाइन वही जैसे शिखर है शिखर वाले मंदिर की बनी फिर परंतु वो स्वीकार नहीं हुआ फिर शिनाथ जी का जो छप्पर के नीचे ही श्री शिव जी विराजमान हुए ऊपर थोड़ा सा कहीं आ, शास्त्र की मर्यादा है इसलिए थोड़ा सा कलश जैसा बना दिया गया उसके ऊपर थोड़ा सा स्थापन कर दिया गया ध्वजा स्थापित कर दी गई परंतु मूलतः श्री श्रीनाथ जी वही छप्पर के नीचे ही विराज मंदिर का नक्शा भी कुछ अलग ढंग से बना और फिर वहां पर श्रीनाथ जी विराजमान होकर के विराजमान यही गोपाले करुण स्वभाव इस प्रकार श्री गोपाल का अत्यंत करुण स्वभाव है यही भक्त जले देखी थे स्वभाव सब लोगों को परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है सबको परम भाव की प्राप्ति हो रही है वृद्ध काले रूप गोस्वाई ना पारे या गोपाल की कृपा का भी वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री रूप गोस्वामी वृद्ध हो गए और जब दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे गोवर्धन जाना वृंदावन में रहते हुए गोवर्धन जाना थोड़ा कठिन पड़ता था इतनी दूर जाना। इसलिए श्री गोपाल ने विशेष रूप से कृपा की और भाई आयल गोपाल मथुरा नगरे मिलचों के भाई से श्री गोपाल उस समय तुलसी सबूतरा की जो बैठक है सतगढ़ा की बैठक उसमें आकर के विराजमान हुए गिराजी से मथुरा आगे वहां और एक मास रहे विठले और श्री विठलेष्वर उनके घर पर एक महीने तक श्री, श्री जी यहाँ मथुरा में एक महीने रहे तवे रूप गोसाई सब निज भक्त लया और उस समय वृंदावन के जितने भी भक्तगण थे वे सब रूप श्री गोपाल का दर्शन करने के लिए कृष्ण गोपाल का दर्शन करने के लिए एक मास के लिए मथुरा में रहे और सब श्री श्रीनाथ जी का दर्शन गोपाल का दर्शन करते हुए विराजमान हुए थे उस समय श्री गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्री लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ सब श्री श्रीनाथ जी का इस प्रकार दर्शन किया एक मास रहने के बाद में फिर श्री गोपाल के राज्य पधारे और रूप गोसाई जो हैं वो उस समय फिर लौट करके वृंदावन आ गए ये प्रसंग के अनुसार हमने तुम्हारे सामने श्री गोपाल की कृपा के आख्यान का वर्णन किया श्री महाप्रभु तीर्थ यात्रा करते हुए पावन सरोवर आदि में भी पधारे और पावन सरोवर काम में में जाकर के पावन सरोवर इत्यादि जो है उनमें जाकर के भी महाप्रभु ने या, यात्रा की वहां पर भी रहे और उस समय अपूर्ण से आनंदित फिर नंदिश्वर पर जो हैं वहां पर श्री महाप्रभु गए नंदिश्वर में नंदग्राम तो प्रभुर गमित पूर्वे ये लिखिल जैसे पहले वर्णन कराए हैं इसी प्रकार की यहां देख रही है माने जहां जा रहे हैं वहां पर नाम का भक्तों को दान करते हुए प्रेम का दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं पावन सोलवर आर कुंडो में स्नान करके लोके पर्वत उतरे या पूछ रहे हैं कि नंदीश्वर कहाँ हैं और लोग कह रहे हैं कि पर्वत के ऊपर जाकर के गुफा में श्री कृष्ण विराजमान है नंदबाबा विराजमान है तो वहां पधारे कि देव मूर्ति हाँ है पर्वत उतरे कह रहे हैं कि हाँ पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है तो सही लोग कहे मूर्ति है हाँ गुफा के भीतरे बोले गुफा के भीतर वहां पर तीन मूर्तियां हैं हमने देखी है जाते हैं ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है माता पिता मध्य एक शिशु है सुंदर दोनों माता पिता हैं और बीच में एक त्रिभंग सुंदर एक बालक है श्रीमन महाप्रभु को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई और उस समय पर्वत के ऊपर जाकर के गुफा में इन्होंने श्री बाल कृष्ण का दर्शन श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा जी और श्री कृष्ण इनका दर्शन किया वृजेंद्र वृदेश्वरी इनके चरणों में नंद बाबा के चरणों में श्री यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रेम में आविष्ट होकर के कृष्ण कई सर्वांग स्पर्शन श्री कृष्ण का स्पर्श किया कृष्ण का सर्वांग स्पर्श करते हुए आनंदित हो रहे हैं नृत्य कर रहे हैं लीला स्थली का दर्शन करते हुए वहां से शेषशाही पधारे हैं और लक्ष्मी जी का दर्शन करके श्री महाप्रभु उस समय शेषशाही भगवान शेरशाही जो गांव है वहां पर शेरशाही भगवान का दर्शन किया और वहां पर जाकर के यते चरणाम बुरहम स्थलेशु किमसे भवदायुशामना षु श्री महाप्रभु ये श्लोक पढ़े हैं कि तेरे चरणों को डरती डरती हम अपने वक्षस्थलों के ऊपर धारण करती हैं वहां से होकर के खेला तीर्थ में होकर के श्रीमन महाप्रभु भांडिर में आए जहां पर सखाओ के साथ में अपूर्व आपकी लीला हो रही है और उस लीला में कंधे पे चढ़ाए कंधे पे चढ़ा रहे फिर भद्रा नाम करके जो सखी है उनके वन में गए भद्रवन में वहां पर भद्रवन का श्रीवंत महाप्रभु ने दर्शन किया भद्रा सखी जो कि तटस्थ सखी हो करके विराजमान है ऐसी भद्रा सखी उनके बंद में गए स्वपक्ष प्रतिपक्षी, इनसे मुक्त होकर के विराजमान बेलवन बेलवन भी महाप्रभु गए फिर लोहवन गए जहां पर आपने प्रलंबा का बलदाऊ जी ने जहां बध किया फिर महावन कृष्ण जन्म स्थान दर्शन करने के लिए भी महावन गए लगभग परिक्रमा का क्रम वही है जो आजकल भी वही यही क्रम लगभग चल रहा है तो महावन गए वहां पर जन्म स्थान का दर्शन किया यमलाजुन भंग स्थान इनका दर्शन किया है और वहां से आने के बाद में गोकुल का दर्शन करने के बाद में गोकुल देखिए आयिला महावन गोकुल का दर्शन करके पुरानी गोकुल उनका दर्शन करके आयल मथुरा नवरे ट करके पुनः मथुरा नगर में आए जन्म स्थान उनका दर्शन करके उन्हीं सनोरिया ब्राह्मण इनके घर पर आकर के श्री कृष्ण आप विराजमान हुए हैं फिर श्री महाप्रभु ने देखा कि मथुरा में भीड़भाड़ है आनंद नहीं हो रहा है लीला का स्मरण लीला उनका ये स्फूर्ति नहीं हो रही है है, इसलिए लोके संगठ देख मथुरा छाड़िया महाप्रभु ने मथुरा छोड़ दिया और एकांते अंत अक्रूर तीर्थ एक अंत में अक्रूर तीर्थ में आकर के श्री महाप्रभु रहे पहले वृंदावन बस्ती नहीं थी बस्ती जो थी वृंदावन वो अक्रूर तीर्थ पर थी तो वहां अक्रूर तीर्थ पर श्री महाप्रभु रहे आर लेने आयल प्रभु देखे थे वृंदावन और अक्र से अकुर घाट से श्री महाप्रभु वृंदावन दर्शन करने के लिए आए वहां काले हृदय में यमुना जी काले के ऊपर विराजमान थी वहां पर स्नान किया और कई आर प्रस्कंदन वहां पर कूदते हुए श्री महाप्रभु नार जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ करके श्री कृष्ण कूदे उस तीर्थ के ऊपर भी श्री पधारे पुस्कंद कहते हैं कूदना ऊंचाई से कहीं कूदना तो प्रस्कंद तीर्थ जो है वहां पर भी श्री प्रभु पधारे द्वारशादित्य जहां पर श्री किशोरी जो नित्य प्रति सूर्य को अर्घ प्रदान करने के बहाने आती हैं और श्री कृष्ण से मिलन होता है वो द्वारसादित्य तीर्थ जहां पर मगन मोहन जी का मंदिर है द्वारशादित्य तीर्थ है वहां पर किशोरी जी सूर्य पूजन के लिए आते तो द्वारा दित्य तीर्थ वहां आए फिर केशी तीर्थ पर आए और केशी तीर्थ के पास में ही सुंदर जो बड़ा बड़ी रासस्थली है उस बड़ी रासस्थली का दर्शन किया वैशी भट उनका दर्शन किया वहां पर देख करके मूर्छित होकर के विराजमान संध्याकाल में इस प्रकार श्री वृंदावन के विभिन्न स्थलों का दर्शन करते हुए लीला का अनुसंधान करते हुए अक्रूर तीर्थ पर आए और वहां पर विक्षा निर्वाहन करें विक्षा करते हुए विराजमान एक दिन प्रातः काल वृंदावन में चीर घाट के ऊपर श्रीमद महाप्रभु ने स्नान किया और चीर घाट के पास में तैतुनी तलाते आशी कौन विश्राम एक इमली का पेड़ था तैतनी का इमली का पेड़ था उस इमली के पेड़ के नीचे आकर के श्रीमन महाप्रभु ने विश्राम किया वो इमली तला सिद्ध पीठ की जय वो इमली तला जो है वहां पर आकर के श्री तेतु तलाते आशिक करें विश्राम विश्राम किया है कृष्ण लीला के समय का पुराना वृक्ष है उसके चारों ओर बासुंदर एक चबूतरा पीड़ी बांधा एक चबूतरा था उस चवित परम चबित सुंदर चिकना चबूतरा था उस चबूतरे के ऊपर महाप्रभु ने विश्राम किया सामने में यमुना बह रही है वृंदावन की शोभा हो रही है उस तेतली तले के नीचे विराजमान होकर के इमली तला के नीचे विराजमान होकर के महाप्रभु ने नाम संकीर्तन किया भी करना चाहिए वहां जाकर के नाम संकीर्तन जरूर करना चाहिए मध्यान्ह करे आश करे अक्रूर भोजन महाप्रभु दोपहर को वहां पर बैठे फिर मध्यान्ह जब हो जाए तब बीत जाए तब लौट करके अक्रूर आए और अक्रूर आकर के अक्र में भोजन करते हुए विराजमान महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वहां पर भी अक्रूर में भी भीड़ लगने लगी लोग भीड़े स्वच्छंद नारे कीर्तन कर लेते लोग की भीड़ भाड़ के कारण महाप्रभु स्वच्छंद कीर्तन नहीं कर पाए इसलिए वहां से हटकर के शिव महाप्रभु वृंदावन में आकर के कहीं कीर्तन करे वहां पर तो भीड़ भाड़ हो जाए इसलिए वृंदावन में आकर के कीर्तन करे तीसरे पहाड़ जब लौट के जाएं, उस समय लोगों को महाप्रभु के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाए अब हेन काले आयिला वैष्णव कृष्णदास इसी समय एक कृष्णदास नाम करके वैष्णव है जो यमुना जी के पल्ली पार रहने वाला गांव का है कृष्णदास राजपूत ये कृष्णदास यमुना के पार गांव के हैं राजपूत जाति हैं ये केशी घाट पर स्नान करने के लिए आए हैं और वहां यकायक श्रीमत महाप्रभु का दर्शन कर लिया और प्रभु का दर्शन करके एकदम आश्चर्य कृष्णदास कहे मुई ग्रहस्थ पाम पामर गृहस्थी हूँ राजपूत जाती हूँ पारे मोर घर यमुना जी के पल्ली पार मेरा घर है मेरी इच्छा यही है कि मैं वैष्णव दास बन जाऊं आज मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में मैंने आपका दर्शन किया और आज मैं जैसा मैंने स्वप्न में देखा वो आपको साक्षात देख रहा हूं ऐसे जिसे मैं कहा वैसे श्री प्रभु ने श्री कृष्ण दास राजपूत उनका आलिंगन किया आलिंगन करते ही ये प्रेम में परमपरम आविष्ट हो गए हैं श्री महाप्रभु ने इनको प्रसाद दिया भोजन के बाद में प्रसाद उसको पाकर के ये परमपरम धन्य हो गए हैं प्रभुर अवशिष्ट पात्र प्रसाद पाईला प्रभु की अवशिष्ट जो पत्तल उसमें इन्होंने प्रसाद को प्राप्त किया है इधर प्रभु संगे रहे ग्रह पुत्र छाड़िया इनमें तो ऐसा वैराग्य चढ़ा कि आपने घर दिल घर लौट करके ही नहीं जाए प्रभु के पास में ही सदा सदा रहे ग्रह पुत्र सब सबको छोड़ करके अब एक एक सर्वत्र ये बात फैल गई कि वृंदावन ए पुनः कृष्ण प्रकट हए वृंदावन में कृष्ण दोबारा प्रकट हो गए हैं सब लोग कहे अरे वृंदावन चलो वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए हैं कृष्ण अवतार हुआ है कृष्ण अवतार हुआ है एक दिन मथुरा के जो लोग बाग वे वृंदावन आए कोलोहाल करते हुए महाप्रभु के चरणों का वंदना कर रहे हैं प्रभु कहे कहा है थे कैला आगमन बोल भाई आप लोगों ने कैसे आगमन किया है लोग कह रहे हैं के कृष्ण प्रकट काले दहे जले बोले हमने सुना है कृष्ण प्रकट हो गए हैं और काली दह पे कृष्ण प्रकट हुए हैं काली दह के जल में कृष्ण प्रकट दिखते हैं और काली के सिर के ऊपर नृत्य करते हुए भी दिखते हैं <laughs> फण रत्न जले फण जो हैं उनमें रत्न चमकते हैं रात के समय बहुत दिखता है ऐसा इसलिए साक्षात दर्शन करने के लिए कृष्ण का दर्शन हमको भी हो जाए इसलिए भीड़ की भीड़ चली आ रही है यह भी एक नया खेल हो गया नया मेला शुरू हो गया साक्षात देखे लोक नाह संशय शून्य हाँसी प्रभु स्वरु सत्य है श्री प्रभु हंस रहे हैं लोगों ने साक्षात भगवान को देखा है हम वही दर्शन करने के लिए गए और श्री कृष्ण का दर्शन करके आए बोले तुमको दर्शन हो गए बोले हा दर्शन हो गए दर्शन करके आए हैं भगवान नाच रहे हैं दूर से दिखा सब लोग कह रहे हैं कि हमने दर्शन कर लिए और प्रभु हंस के कह रहे हैं कि हाँ सब सत्य है ये तुम जो कुछ भी कह रहे हो कह रहे हैं आपके बच्चे सत्य हैं सत्य हैं ऐसे तीन दिन तक भीड़ लगी रही आना जाना आना जाना कृष्ण दर्शन हो रहे हैं कृष्ण दर्शन हो रहे हैं तीन दिन तक भीड़ लग रही और सब कह रहे हैं कि समय आशे कृष्ण पायेल दर्शन कि हमने कृष्ण के दर्शन पा लिये प्रभु आगे कहे लोग कृष्ण देखेल महाप्रभु भी पूछे वो कृष्ण दर्शन कर आए दर्शन हुए तो मैं सब कह रहे हैं हाँ देख रहे हैं हम कृष्ण हमने कृष्ण का दर्शन किया सरस्वती जी ही साक्षात लोगों के मुंह से ये कह रही है जिसको वे कृष्ण कह रहे थे वो कृष्ण नहीं है वास्तव में कृष्ण कौन है महाप्रभु का जब दर्शन कर रहे हैं तो ये सरस्वती जी सत्य कहला रही है कि महाप्रभु ही श्री कृष्ण है महाप्रभु देख सत्य कृष्ण दर्शन सत्य छाणे असत्य सत्य भ्रम महाप्रभु कह रहे हैं कि देख सत्य कृष्ण दर्शन श्री कृष्ण सत्य हैं उनका दर्शन हुआ अपने अज्ञान को छोड़ करके असत्य को सत्य करके ये मान रहे हैं इन लोगों की भावना देखो असत्य को सत्य करके मानते हैं अर्थात ये जिसको दर्शन करके आए है ना वो श्री कृष्ण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं वो कृष्ण नहीं है इनको वहां पर तो भ्रम हो रहा है हुआ ये था कि रात के समय कोई मछुआ अपनी नाव के ऊपर मछली आदि पकड़ने के लिए जाता नाव के ऊपर उसने एक दिया भी रख दिया था अब वो मछुआ जब वो नाचे आगे हिले ढोले और वो दिया जो है वो दिया चमके नाभ भी हिले तो सबको ये लगा आ कृष्ण ताली के ऊपर नाच रहे हैं दूर से ऐसी तो यहां पर महाप्रभु वही कह रहे हैं कि निज अज्ञाने देखो अपने अज्ञान में ये संसार के लोग हैं वे सत्य को छोड़ करके माने मूलतः सत्य तो महाप्रभु हैं महाप्रभु का दर्शन करना चाहिए परंतु असत्य सत्य भ्रम असत्य में तो सत्य भ्रम कर रहे हैं और महाप्रभु उनको ईश्वर करके ये नहीं मान रहे हैं पंत सरस्वती जी ये सत्य करके दिखा रही हैं कि तुम जो देख करके आए थे वो था धोखा इल्यूजन वो धोखा था वास्तव में कृष्ण कौन है श्रीमद महाप्रभु हैं इसलिए उनके मुख से सत्य वचन कहलाते हैं कि हम हमने कृष्ण दर्शन कर दिया है भट्टाचार्य बलभद्र भट्ट भट्टाचार्य ये कह रहे हैं प्रभु के चरणों में दुनिया जा रही है कृष्ण दर्शन करने के लिए ऐसा बढ़िया मौका है आप मुझे थोड़ी सी अनुमति दे घंटे दो घंटे की तो मैं भी जाकर के कृष्ण दर्शन कर आऊ ये सुन करके तबे तारे कहें प्रभु चापड़ मारिया <laughs> श्री प्रभु ने इसके गाल के ऊपर चाटा लगाया और कहा मूर्खों के वचनों में आकर के तू पंडित हो करके भी मूर्खता की बात कर रहा है कृष्ण के दर्शन दिव्य कल काले अरे ठाकुर कल काल में कोई साक्षात दर्शन देते हैं क्या वे तो प्रछन्न अवतार होकर के ही विराजमान अब देखिए महाप्रभु का स्वरूप ये त्रियोथ सत्यम प्रहलाद ने जो स्तुति की उस वचन को यहां पर कह रहे हैं कि महाराज आप त्रियुगो में तो प्रत्यक्ष अवतार धारण करते हैं परंतु तो कलयुग में आप गौर अवतार छिप करके प्रकट होते हैं ये प्रहलाद जी के वचन का तात्पर्य था तो कलयुग में दर्शन नहीं होता है बातन ना हो घरे तो रात बसिया कृष्ण दर्शन करे काली रात्रि आइया बोले अरे पागल मदबंत घर में रहे तु तो ज़्यादा ही दर्शन करने हो कृष्ण दर्शन कर आना तू भी जाकर के रात्रि में जाकर के दर्शन कर दे आना प्रातः काल भव्य लोग आए सब कह रहे हैं कि आप भी कृष्ण दर्शन करके आए हो क्या लोग कह रहे हैं बोले हा महाराज देखा कृष्ण विष्णु नहीं कृष्ण नहीं है वहां पर तो रात्र कईवर्त नौकाते चौड़िया एक मछुआरा वह नाव के ऊपर चढ़कर के काली में वो तो मछली पकड़ रहा था बेउटी ज्वालिया और उसने एक दिया नाव के ऊपर जला रखा था दूर से लोगों को यही भ्रम हो रहा है कि काली के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे है नाव को हिलता हुआ देख करके नौका में काली का ज्ञान हो रहा है दीपक में रत्न का ज्ञान हो रहा है और जो ज्वालिया है उसको लोग कृष्ण करके मान रहे हैं और यह हो गया प्रसिद्धि हो गई एक रूमर फैल गई है अब बात फैल गई है कि वृंदावन में कृष्ण आएला से ही सत्य हो वृंदावन में कृष्ण आ गए हैं और लोग आगे कह रहे हैं हमने कृष्ण का दर्शन कर लिया भाई ये बात बिल्कुल सत्य है कि वृंदावन में कृष्ण आए हैं और उनका दर्शन कर लिया है ऐसे सब कह रहे हैं बोल महाराज अब जो विद्वान जन हैं वे कहने लगे बोल महाराज हमने वास्तव में कृष्ण का दर्शन कर लिया आप यहां आए हो आपका दर्शन किया लोग कहे सन्यासी तुम जंगम नारायण आपका दर्शन किया आप साक्षात नारायण हैं एक नारायण हैं स्थिर नारायण दूसरे हैं जन्नम नारायण हमने जन्नम नारायण का दर्शन कर लिया है वृंदावन में आप ही कृष्ण अवतार हैं हमारा निस्तार करने के लिए आपका आगमन हुआ है प्रभु उस समय कह रहे हैं विष्णु विष्णु बोले ऐसा मत कहो ऐसा मत कहो मैं तो एक जीव हूं महाप्रभु अपने स्वरूप को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कह रहे हैं, मैं तो एक जीव हूं जीव कहीं कृष्ण को जान सकता है मैं संन्यासी एक जीव मैं तो चित्तकर्ण हूं चैतन्य का एक अंश हूं जीव किरण समय सदैश्वरी पूर्ण श्री कृष्ण है हम सूर्य के समान एक कण का कैसे हो सकती है जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है अरे जलती हुई अग्नि का समूह होली और कहा स्थूलिंग का एक कण दोनों एक कैसे हो सकते हैं इसलिए श्रीम महाप्रभु कह रहे हैं कि ये मूल कहे जीव ईश्वर सम है सहित तो पाखंडे है यम। तो, तो मूल कहे जीव ईश्वर है सम, जो ये कहे कि जीव और ईश्वर एक से हैं, वे वास्तव में पाखंडे हैं और दंड यम धर्मराज उनको दंड देंगे जीव नित्य कृष्ण दास है कभी भी सोहम इत्यादि कहते हुए अमर मास में इत्यादि कहते हुए अपने आप को ब्रह्म ही नहीं समझना चाहिए जीव कभी भी नहीं हो सकता है ऐसे श्रीमद् महाप्रभु ने जीवेश्वर एक भाव का खंडन किया और खंडन करके श्री महाप्रभु उस समय भक्तगण जो हैं उनको उपदेश प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि सदा सदा श्री प्रभु का हम दास हैं भाव ही धारण करना चाहिए इस प्रकार श्रीमद वृंदावन में रहते हुए श्रीमद महाप्रभु ने एकांत में अपूर्व वृंदावन का दर्शन किया वृंदावन में विलास किया और भक्तगणों को दर्शन दे करके आनंदित भी किया सरस्वती जी ने इनको कृष्ण रूप में ही भक्तों के मुख से कहलवा दिया बोलोता